बहुत दिया देने वाले ने तुझको आ आँच न समय तो क्या कीजिए बीत गए जैसे ये दिन रहना बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए जो भी दे दे मालिक तू कर ले कोबूल जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल वहाँ देर भले हैं अंधेर नहीं घबरा के यूँगी लामत की बहुत दिया देने वाले तुझको आज ही ना समाए तो क्या नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार मैंने जैसे हर बार करता हूँ वही इस बार भी करने जा रहा हूँ कि अपनी आज की बात को पिछली बात से जोड़ के ही कहने जा रहा क्यों पिछले हफ्ते मैंने आपसे बात किया था बेवजह तारीफ करना तो साहब बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं ये आप लोगों से पूछ सकते हैं कि भैया ऐसा है क्या ये गाने की लाइन है मगर इसका इस्तेमाल तो बात के लिए भी किया जा सकता है तारीफ है क्या तारीफ बेसिकली एक पॉजिटिव फीडबैक अब जब हम फीडबैक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको बता दूं कि जब वो तारीफ वाला एपिसोड हमारे गुरुजी ने सुना तो गुरुजी ने कहा कि तारीफ को फीडबैक के साथ आपको एक्सेप्ट करना चाहिए तो अब यार बात तो उनकी वाजिब थी तो अब मैंने सोचा कि तारीफ फीडबैक ये दो शब्द हो गए और इसके साथ में ही एक तीसरा शब्द भी आ जाता है नेगेटिव फीडबैक क्योंकि तारीफ अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो निंदा नेगेटिव फीडबैक है अब सवाल यह आता है कि इसको स्वीकार कैसे किया जाए यानी कि इसको मतलब आप स्वीकार करें बहुत खुश होकर स्वीकार करें या बहुत नाराज होकर स्वीकार करें या ये समझें कि ये जो हमको फीडबैक मिल रहा है यह हमारे ऊपर एक तरह का बर्डन है तो साहब इस पर आपको एक घटना बताता हूँ मैंने शायद आपको बताया होगा कि मैं ब्लाइंड लोगों के लिए कुछ काम करता हूँ तो साहब ब्लाइंड लोगों के लिए काम करने का नतीजा है कि मैं अभी अपने घुटने को दिखाने के सिलसिले में मुझे कहीं जाना पड़ा मतलब शहर में और उस जाने के सिलसिले में मेरा थोड़ा सा जो रूटीन है वो गड़बड़ देखिए मेरे रूटीन में क्या है कि मैं सुबह उठ के पहला काम करता हूँ कि मुझे एज ए वॉल्टियर कुछ रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है वो मैं किस कुछ लोगों के लिए मैंने शायद आपको बताया ही है कि मैं कुछ ऑडियो बुक्स रिकॉर्ड करता हूँ जो कि हमारे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे मित्र साथी जिनको सुनते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं अपने करियर डेवलपमेंट के लिए तो साहब मैं हर दिन मतलब जैसे कह सकता हूँ कि रिलीजियसली क्योंकि मैं और तो कोई रिलिजन का काम करता नहीं तो इसी रिलिजन के काम के लिए मैं समय निकालकर सुबह उठने के बाद चाय पी करके उस काम को करता हूँ आज क्या हो गया इत्तेफाकन वो मैं चला गया तो साहब जब चला गया तो वो काम नहीं हो पाया और ये सब अपना जो बाहर का काम धंधा था उसको करके लौटा तो तकरीबन 12 बज रहे थे अब साहब मैंने कहा कि 12 बजे हैं तो पहला काम करो कि मैं वो जो रिकॉर्डिंग करनी होती है उस रिकॉर्डिंग को कर नॉर्मली साहब 40 मिनट से लेकर एक घंटे तक की रिकॉर्डिंग होती है अब आपको सही बताऊं साहब देखिए यूं तो हम लोग बातें करने के आदि होते हैं और बातें करने में जब आप गप्पे लगाने लगते हैं ना तो आपको पता भी नहीं चलता कि कितना समय निकल गया मगर अगर आपसे एक घंटे लगातार बोलने को कहा जाए मसलन आपसे कहा जाए एक घंटे लगातार भाषण दे दीजिए या एक घंटे लगातार कुछ पढ़ दीजिए तो भाई साहब आपका गला जो है ना वो जवाब देने लगेगा और मेरे साथ भी वही होता है मैंने आपको बताया मेरी बोलने की आदत है मैं पढ़ाने का धंधा भी करता था मगर न मालूम क्यों उस पढ़ाने के धंधे में भी आपको एक घंटे लगातार बोलना नहीं पड़ता है क्यों आप बीच बीच में रुक जाते हैं पॉज होते हैं क्वेश्चन आंसर होते हैं वो सब होता है मगर जब आप किताब पढ़ रहे हैं तो तो भैया ऐसा कुछ है नहीं और आपको बोलते ही जाना होता है इन सब बातों का लबो लुबाब कि उस बोलते जाने का नतीजा यह होता है कि जब आप चालीस पचास मिनट एक घंटा जब बोल लेते हैं ना तो आप उसके बाद बोलने का मन नहीं मेरे जो दोस्त जिनसे मेरी फोन पर बातें होती हैं वो भी समझते होंगे क्योंकि मैं अक्सर ऐसा होता है कि मैं बातें कम करता हूं मैं बातें सुनता ज्यादा खैर बहुत से लोग इस बात को मानेंगे भी नहीं इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे कि मैं जो कह रहा हूं उनको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं मगर झूठ नहीं बोल रहा हूँ सच बता रहा हूँ तो खैर साहब आज मैंने वो लगभग चालीस पैंतालीस मिनट पढ़ दिया और उसके बाद क्या हुआ कि एक साइट है बी माई आईज तो बी माई आइज में ऐसा है कि अगर आप उसके मेंबर बन जाइए यानी कि आप उसमें वॉलेंटियर बन जाइए तो अगर कोई ब्लाइंड व्यक्ति अपनी मदद चाहता है यानी कोई ब्लाइंड व्यक्ति या विजुअली इंपेयर्ड व्यक्ति जो है उसको कोई कागज पढ़ने में दिक्कत हो रही है या उसको कोई चीज़ पहचानने में दिक्कत हो रही है तो वो वीडियो कॉल करके आपसे संपर्क कर सकता या मतलब किसी भी वॉल्टियर से संपर्क कर सकता है और वीडियो पर उसको वो चीज दिखाकर पूछ सकता है कि ये क्या है आ, मुझे मालूम है कि इस बात को समझना हम लोग जिनके पास विजन है उनके लिए थोड़ा दिक्कत है मगर आप समझिए अगर आप कोशिश करें इस बात की कल्पना करने की कि आप अपनी आँखें बंद करके एक पेपर अपने हाथ में उठाइए और ये समझने की कोशिश करिए कि उस पेपर में क्या है तो कितनी हेल्पलेसनेस आपको महसूस होगी कै तो बी माई आईज का हम भी साहब वॉलेंटियर हैं हमारी पत्नी भी वॉलेंटियर है तो साहब उनके फोन पर तो बी माई आईज की घंटी बजती है हमारे फोन पर नहीं बजती है तो हुआ ये कि जब हम पढ़ चुके उसके बाद उनके फोन पर यह घंटी बजी उन्होंने साहब घंटी आवाज उठा लिया कोई व्यक्ति अपना कोई पेपर यानी को, कोई क्वेश्चन पेपर उनसे पढ़वा रहा था उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा और उसके बाद फोन मुझको दे दिया और कहा कि भाई हमको समझ नहीं आ रहा है मैं आपको बताऊं साहब वो पॉलिटिकल साइंस का ग्रेजुएशन का पेपर था पॉलिटिकल थॉट। तो साहब वो पेपर पढ़ दिया अब जब वो पढ़ दिया मैंने उस लड़के को वो पेपर तो वो लड़का मुझसे कहता है कि साहब मुझे इसके आंसर्स चाहिए मैंने कहा यार मैं तो आंसर नहीं दे सकता उसे कहा नहीं साहब मेरे पास एक किताब है आप उसमें से आंसर चाहिए मैंने कहा भाई आपकी किताब है तो आप ऐसा करिए मैंने उसको एल प्रसाद आई इंस्टीट्यूट का नंबर बताने की कोशिश की कि आप वहां संपर्क करें वहां पर हमारे मित्र श्री विनय कुमार जी हैं आप उनसे बात करिए आप उनको भेज दीजिए वो किसी ना किसी वॉल्टियर से इसको पढ़वा देंगे और वो पढ़ के आपको भेज देंगे क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उसका वॉल्यूम क्या है कितना बड़ा है खैर तो उस लड़के ने कहा नहीं साहब और मगर मैंने ये भी बता दिया कि भाई आज इतवार है तो आज तो आपको विनय साहब नहीं मिलेंगे कल आपको मिलेंगे आप कल बात कर लीजिए उस लड़के ने कहा नहीं साहब मेरा कल तो एग्जाम है और मुझे आज आज ही ये चाहिए तो मैंने कहा भाई अगर आपको आज ही चाहिए तो आई एम वेरी सॉरी मगर मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूं बोला साहब ऐसा है कि मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने जो क्वेश्चन मुझे पढ़ के बताया वो बहुत मस्त पढ़ा मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ उसके शब्दों के चयन पर मगर क्यों चयन ऐसा आया उस पर आपको बता दूंगा बाद में जब उसने ये कहा तो मैंने कहा धन्यवाद आपकी बात तो बड़ी अच्छी है मगर मैं क्या कर सकता हूँ उसने कहा साहब मैं आपको वो भेज देता हूँ आप पढ़ दीजिए यार मेरा तो गला पहले ही दुखी दुख दे रहा था मुझको मैंने कहा कि भाई मेरे पास तो आप ईमेल पर भेज दीजिए मैं कोशिश कर सकता हूँ वो बोला साहब मेरे को ई चलाना नहीं आता है मैंने कहा भाई अब ई चलाना नहीं आता तो मैं क्या करूँ उसने कहा साहब मैं आपको फोन पर वो पीडीएफ भेज देता हूं मैंने कहा भाई आप फोन पर पीडीएफ भेज दीजिएगा तो ठीक है मैं उसको ईमेल पर लेकर के आपको भेजूंगा मगर वो एक बड़ी फाइल होगी जो कि ईमेल पर आने पर आपके लिए बड़ी फाइल होगी और वो मैं ईमेल पर ही भेज पाऊंगा उस लड़के ने तुरंत मुझसे कहा साहब आप ड्राइव का लिंक भेज दीजिएगा यार बात तो मुझे भी समझ में आ गई मैंने कहा यार ये बात मेरे दिमाग में तो आई नहीं थी मगर हां मैं आपको ड्राइव का लिंक भेज दूंगा उसने साहब मुझे वो भेज दिया और ऑब्वियसली वो कुछ 40-50 मिनट का रिकॉर्डिंग था मैंने करके उसको भेज दिया बात रिकॉर्डिंग करके भेजने की नहीं है बात है मस्त पढ़ा ये एक ऐसा कमेंट था हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा कमेंट जो मुझे मिला मैं यह समझता हूं कि वो कमेंट एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक मगर उस फीडबैक का नतीजा यह था कि उसके चलते मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ा जिसको करने की उस वक्त मेरी इच्छा नहीं थी मगर मैंने किया क्यों किया बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव फीडबैक का जो बर्डन था मुझे उसको पे ऑफ करना अब उस पे ऑफ के लिए आई है तो मुझे लगा कि फीडबैक के बारे में सबसे पहली बात तो ये कि फीडबैक जब भी कभी मिले ना तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए जैसे मैंने अभी अपने इस एग्जांपल में मस्त शब्द का इस्तेमाल सुना एक बार मुझको लगा कि यार ये जो मस्त शब्द का इस्तेमाल है ना ये बड़ा पॉजिटिव नहीं बट वो कौन है कहां का है उसका क्या नाम है, then I realized कि कंट्री जहां पर कि मस्त शब्द का इस्तेमाल होता है इन टेलिट दैट इट वॉज समथिंग विच वॉज एक्सेप्शनली वे तो फिर उस जग, अगर मैंने उस शब्द पर ध्यान नहीं दिया होता और उसको जोड़ा नहीं होता कि उसके रहने सहने या कहा का है वो इस बारे से तो शायद मैं उसको उतना पॉजिटिवली नहीं ले पाता तो साहब पहली बात तो ये यह फीडबैक पॉजिटिव है नेगेटिव है इंडिफरेंट है उसके लिए उसको ध्यान से सुनना तो जरूरी है अच्छा फीडबैक सुनने के बाद जैसे मैंने अब, आपको अपने एग्जाम्पल में बताया मत बहुत खुश हो गया अपने मन में और मतलब मुझे लगा कि यार ये बड़ा मतलब उसने अच्छी बात की देखिए मुझसे बहुत लोग कई बार कहते हैं कि साहब आप बोलते अच्छा है या मैं ऑडियो बुक के लिए मेरी डिमांड करते हैं लोग बाप की साहब ये रवि सर से किताब पढ़वानी है ऐसा कुछ बोला जाता है तो अगर उसको सुन के मैं फूलने देखिए यहां पर यह मत समझिएगा कि मैं आत्म प्रशंसा में डूब गया हूं यहाँ पर आपसे बात करते हुए मैं केवल आपको बताना चाहता हूं कि उसको सुनने के बाद भी मैंने अपनी पत्नी से यह नहीं कहा कि यार तुमने जो पढ़ के सुनाया था ना उससे ज्यादा अच्छा समझा इसने मेरे मेरे उस क्वेश्चन पेपर के पढ़ने को क्योंकि उस लड़के ने कहा कि आपने जितना मस्त पढ़ा अभी तक किसी ने भी उतना मस्त पढ़ के नहीं सुनाया था सॉरी तो साहब एक बात यह हो गई कि भैया शांति बनाए रखो अरे इससे घरेलू शांति बनी रही हमारी जो थी ना जो हमने शांति बनाए रखी उससे घरेलू शांति बनी रही अच्छा तीसरी बात हमको लगता है कि यार ये जो तारीफ वगैरह या जो बुराई है मान लीजिए कोई निगेटिव फीडबैक ही देता है ना तो उसको बहुत पर्सनली लेने से आपके अंदर या तो आप फूल जाएंगे तो फूल जाएंगे तो पहले से मोटे हैं तो और मोटे हो जाएंगे और अगर उसका बुरा मान गए तो यार ये तो फिर गलत बात हो जाएगी भाई आपको अपने किसी ने सच्ची बात बताई और आप उसको बुरा मान गए क्योंकि देखिए अगर नेगेटिव फीडबैक मिलता है ना तो जो पहला सवाल उठता है वो अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर कि यार क्या मैं इतना बुरा हूं यानी भाई जैसे मैं जब कभी गाना गाने की कोशिश करता हूं तो या मैं अगर किसी गाने पे ऐसा उंगली चला रहा होता हूं या ताली बजा रहा होता हूं तो मेरी पत्नी स्ट्रेट अवैध मुझसे कहती भाई साहब आप बस करिए बहुत हो गया यानी कि उसका कहना यह है कि मैं इस कदर बेसुरा मेरे जो तो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको अगर कभी कोई ड्राइंग की बात होती है ना तो अब वो बच्चे भी मुझसे कह देते हैं कि अंकल आप ड्राइंग की बात मत करिए क्योंकि मेरी ड्राइंग बेहद खराब अब अगर मैं उसको लेकर के और अपनी सेल्फ वर्थ को डाउट करने लगूंगा तो यार वो तो बात नहीं जमेगी ना अरे ठीक है ड्रॉइंग खराब मगर बाकी चीजें तो अच्छी हैं तो अब यहां पर जब भी कभी कोई आदमी मुझको मेरा नेगेटिव फीडबैक देता है ना तो मैं उसको बहुत पर्सनली नहीं लेता मैं आपको सच बता दू आप मेरे को क्रिटिसाइज भी करेंगे ना निंदा करेंगे तो मैं यही कहूंगा कि भाई साहब हो सकता है इस मामले में मैं थोड़ा कमजोर हूं यानी कि जैसे अंग्रेजी में मेरा हाथ थोड़ा तंग है मैं मानता हूं कि हाँ अंग्रेजी में हाथ तंग है तो यार ठीक है, अगर अंग्रेजी में तंग है हिंदी में तो तंग नहीं है हिंदी में तो हाथ बड़ा खुला हुआ तो अब मैं आपका फीडबैक फीडबैक पर एक्सेप्ट कर लेता हूं। अच्छा जब चाहे पॉजिटिव दे और चाहे दे। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि आपने बता दिया करेंगे इस बारे में यार बस इससे बचना है मेरे को लगता है कि इससे बचना है क्योंकि जब आप यह कह देते हैं कि भैया आपसे बात नहीं करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि आपने उसके फीडबैक को ही रिजेक्ट कर दिया नहीं फीडबैक को रिजेक्ट क्यों करना है यार मुझे लगता है मैं मेरे साथ ये होता है मुझे निंदा बहुत मुश्किल से बर्दाश्त होती है अब तो मैं बहुत कोशिश करके बहुत सीख विचार करके कोशिश करता हूं कि वो निंदा भी एक्सेप्ट कर लो मगर जब कोई निंदा करता है ना तो मैं बहुत से सवाल पूछ लेता हूं कि अच्छा ये बताइए कि ये बात आपने क्यों कही यानी कि क्लरिफिकेशन मांग लेता अच्छा उसके बाद में ये भी होता है कि मैं उसके बारे में सोचता सर मुझे एक आध बार कुछ ऐसे मसलों पर फीडबैक दिया गया है जिस पर कि मैं सोचता भी नहीं था मतलब कि मैं मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि वो फीडबैक मिल सकता है मगर जब वो फीडबैक मिल गया तो मैंने उस पर सोचा कि यार मैंने सचमुच में जो कहा या किया वो ठीक ठाक क्या अच्छा अब यहां पर एक बात और बताता हूं आपको कि अगर बार बार आपको नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है तो भाई साहब ये समझ लीजिए कि ये फीडबैक के सोर्स क्या है एक ही आदमी बार बार बुराई कर रहा है तो शायद आपको शक हो सकता है भैया इसकी मुझसे कोई नाराजगी होगी मगर अगर वैरायटी, मल्टीपल लोग आपको फीडबैक नेगेटिव दे रहे हैं तो भाई साहब उसका पैटर्न स्टडी करना पड़ेगा कि आखिरकार क्या हो रहा है क्यों ऐसा मिल रहा है मुझको इस तरह का फीडबैक अच्छा उसके बाद जब फीडबैक मिले ना भैया नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी इमीडिएट रिएक्शन नहीं देना है। जैसे मैं तो इतफाकन यह आज इमीडिएट रिएक्शन दे रहा मगर नॉर्मली पॉजिटिव के बारे में तो नहीं मगर नेगेटिव फीडबैक के बारे में अगर हमने इमीडिएट रिएक्शन दे दिया ना तो वो एक तरह का हमारा एक तो हमारे क्रोध को दिखा रहा है या हमारी नापसंदगी को दिखा रहा है तो फीडबैक मिलने में भैया नापसंदगी किस बात की अब जब मुझसे कोई आदमी कहता है कि आप गाना मतलब आप नहीं गा सकते आपकी अब आप बेसुरे हैं तो अब मैं उस पर नाराज नहीं होता पहले बचपन में बहुत नाराज होता था क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरी एक क्वालिटी कम हो गई अब लगता है कि यार एक कम हो गई तो क्या हो गया हजारों क्वालिटी है मेरे अंदर एक आध कम भी हो गई तो क्या हो गया एक बात आपको और बताऊं मैं ये जो बात करता हूँ ना या जो बोलता हूं इसमें हमारे दोस्त ने हमसे एक बहुत अच्छी बात कही थी उसने कहा कि आप कहानी शुरू बहुत अच्छी करते हैं मगर जब कहानी खत्म करते हैं उस समय तक ऐसी हालत हो जाती है कि कहानी में से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है अब साहब ये बात उस वक्त मुझे बहुत खराब लगी और मैंने शायद मुझे लगता है कि उस वक्त कुछ कहा भी होगा मुझे अब वो तो याद नहीं है मगर मुझे यह बात याद है और आपको सच बताऊं इस बात ने मुझे इस बात के लिए मजबूर कर दिया है कि मैं कोई भी बात जब शुरू करता हूं तो मैं उसके दो लाइन आगे सोचता रहता हूं कि मुझे इसको कंप्लीट कैसे करना है सो दैट कि मेरी बात में वही दम बना रहे जिससे मैंने शुरू किया था यानी कि एक मैं अपने इंप्रूवमेंट के लिए एफर्ट करता हूं और कोशिश करता हूं कि कोई एक गोल हो जाए जहां पर कि लोग ये मानने लगे लोग मानने लगे मैं नहीं क्योंकि मुझे तो हमेशा से अपनी बात अच्छी लगती थी यहां पर लक्ष्य है लोगों को मनवाना कि लोग मानने लगे कि भैया ये जब जो जिस जिस स्ट्रेंथ से बात शुरू करते हैं उसी स्ट्रेंथ से बात खत्म करते हैं इसके लिए अगर मदद की जरूरत पड़े तो मदद भी ले लेता हूं साहब मैं तो मदद मांग लेता हूं अब आप पूछें मदद मदद लेते हैं तो भैया है लेता हूं मैं अपने जो किस एंड क्लोज लोग हैं उनसे मैं यहां पर बहुत दूर वालों से मदद लेने नहीं जाता तो अब नियर डियर क्लोज वाले अभी तो फिलहाल तो हमारी पत्नी है हमारे पास तो उनसे मैं बात पूछ लेता हूं अक्सर उनकी राय जो है वो यूं तो मेरे बारे में कोई बहुत अच्छी नहीं है मगर अक्सर मुझे उनसे कुछ ना कुछ बढ़िया सुझाव जरूर मिल जाते मसलन एक सुझाव तो यह है कि भैया इतने बेसुरे हो कि कोशिश ना कर मतलब यू कॉन्ट रीच एनिवेर तो जब इफ यू कॉन्ट रीच एनी तो हमने कोशिश करनी बंद कर दी अब हम ये कहते हैं कि साहब हम गाना सुन लेते हम म्यूजिक को सुन के एंजॉय कर लेते हम म्यूज़िक में हिस्सा नहीं ले सकते मतलब ना तो हम आपके साथ ताली बजाने में हिस्सा ले सकते हैं ना हम करने में हिस्सा ले सकते हैं ना गुनगुनाने में हिस्सा ले सकते हैं ये ड्राइंग बनाने में हम साथ ड्राइंग बनाने हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी नहीं खींच पाते हमारी प्रॉब्लम ये है हम लाइन खींचते हैं तो पता चला वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ चली जाती है अच्छा साहब अब तो हम सलाह ले लेते हैं और इसलिए अगर ड्राइंग फ्रॉइंग बनानी होती है तो किसी दूसरे दे देते हैं भाई साहब आप बना अच्छा एक बात आपको बताएं और जब कोई पॉजिटिव फीडबैक देता है यानी जब कोई तारीफ करता है ना हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि देखिए एक तो ये है कि उसने हमारा हम जो भी कर रहे हैं उसको वैलिडेट किया हमारी जो भी हमने हमारा काम था या हमारी जो स्ट्रेंथ थी या जो हमारी सक्सेस थी उसको उसने उसने कहा कि ये अच्छा है तो मतलब हमने अच्छा कहा और उसने भी अच्छा कहा तो यार हम इसका इस्तेमाल हमेशा ये करते हैं कि अगली बार भी जब बात करें तो यानी जब वो काम करें तो उससे बेहतर ढंग से करें यानी जो किया था उससे बेहतर ढंग से मैं यही बात किसी को भी बच्चे को भी जब बात करता हूं या किसी दोस्त से भी जब बात करता हूं तो मैं यही कहता हूं कि भाई कल जो किया था आज उससे बेहतर करें और बेहतर डिसीजन कौन लेगा यहां पर दूसरा डिसीजन नहीं ले रहा है डिसीजन हमको ही लेना है कि हमने कल जो किया था आज हम उससे बेहतर करें और कल जो करें वो आज वाले से बेहतर करें बशर्ते कि हमें पॉजिटिव फीडबैक मिला हो अगर नेगेटिव फीडबैक मिला है तो मेरे ख्याल से यहां पर मैं अपने बारे में आपको बता सकता हूं कि निगेटिव फीडबैक में देख लेते हैं कि भैया सुधार की गुंजाइश है या नहीं अगर सुधार की गुंजाइश है तो साफ प्रयास करते हैं अगर सुधार की गुंजाइश नहीं होती है तो हम छोड़ देते हैं मगर एक हमारा फीडबैक के बारे में बहुत क्लियर विचार है वो ये है कि फीडबैक जो है उसको एक्सेप्ट तो करना और वो फीडबैक हमको आगे बढ़ने में यानी ग्रो करने में मदद करता है हाँ फीडबैक के बारे में धन्यवाद के अलावा कुछ भी और जवाब देना हम ज्यादा मतलब उसमें पढ़ते नहीं आपने अच्छी बात कही तो भी धन्यवाद और बुरी बात कही तो भी धन्यवाद और साहब एक बात आपको और बता दें जैसा कि अभी तक की हमारी बातों से आप समझ चुके होंगे हम अपने आप को बहुत सताते नहीं हैं हम अप, जब आप हमको नेगेटिव फीडबैक देते हैं ना जब आप कहते हैं भाई साहब ये आपने ठीक नहीं किया या ये काम जो है ये आपसे बेहतर फलाने कर सकते थे अक्सर लोग ऐसा कह देते हैं अभी तो नहीं अब तो ऐसे लोग कम हो गए हैं मगर पहले दफ्तरों में दफ्तर में जब काम करते थे ना तब साहब ऐसा साहब लोगों की आदत होती थी वो अक्सर ये कहते थे कि अरे आप से तो बोरा साहब अच्छा काम करते थे या बोरा साहब ने ये नोट बनाया होता तो अच्छा होता या त्रिवेदी साहब ने बनाया होता तो अच्छा होता अब भैया बोरा साहब और त्रिवेदी साहब बहुत अच्छे नोट बनाते हैं हम नहीं उतने अच्छे बनाते तो हम सब कभी भी अपने आप को शायद उस समय तो अपने को गाली देते होंगे मगर हमने छोड़ दिया कि भैया त्रिवेदी साहब त्रिवेदी साहब है बोरा साहब बोरा साहब है हम क्या करें हम न तो वो बन सकते हैं और वो हम नहीं बन सकते तो हमारे अंदर कुछ और चीजें अच्छी होंगी है तो अब सवाल यह है कि अपने ऊपर अगर हम ही दया नहीं करेंगे तो कोई बाहर वाला तो दया करने आएगा नहीं हम साहब यह समझते हैं कि हमको जितना फीडबैक मिलता है हमारे को वो बहुत है चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले तो इसीलिए हमने इस जो आज का एपिसोड है इसकी शुरुआत ही इससे बा, इस बात से की तो आज यहीं पर खत्म कर रहा हूं मगर मैं आपको बताऊं कि फीडबैक को देना यह अपने आप में एक कला है और मैं आगे के किसी एपिसोड में आपसे इस बारे में भी बात करूंगा क्योंकि फीडबैक लेना यानी तो मिल रहा है कोई ना कोई आपको दे रहा है यहाँ पर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है फीडबैक को देना तो उसके बारे में बात करते हैं चलिए ठीक है अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इस हफ्ते आपने अपना समय दिया बहुमूल्य समय लगाया मेरी बात को सुनने में मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ आपको धन्यवाद देता हूँ नमस्कार देंगे दुख कब तक भरम के ये चोर देंगे दुख कब तक भरम के ये चोर अरे ढलेगी ये रात प्यारे फिर होगी भोर कब रो की रुकी है समय की न दिया घबरा कि मत कीजे बहुत दिया देने वाली ने तुझको आँचली न समाए तो क्या कीजिए बीत गए जैसे ये दिन रहना बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए बहुत दिया